तत्सत्पर नम अथ आरियान द्वितय प्रकाश ओ स नवतो सह नो गुणक्तो सह वीय तेजस्वी नवधेषा वह ओ शांति तिस् तिशे तैत्रीयारण्य के ब्रह्मानंदवल्ली प्रपाटक दस प्रथमानुवाक एक व्याख्यान हे सहनशीलेश्वर आप और हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हो आपकी कृपा से हम लोग सदैव आपकी ही स्तुति प्रार्थना और उपासना करें तथा आपको ही पिता माता बंधु राजा स्वामी सहायक सुखद सुहरित परम गुरु आदि जाने क्षण मात्र भी आपको भूल के न रहे आपके तुल्य व अधिक किसी को कभी न जाने आपके अनुग्रह से हम सब लोग परस्पर प्रीतिमान रक्षक सहायक परम पेशाती हों। एक दूसरे का दुख न देख सकें। स्वदेश मनुष्यों को अत्यंत परस्पर निर्वय प्रीतिमान पाखंड रहित करें सहन घुण्तु तथा आप और हम लोग परस्पर परमानंद का भोग करें हम लोग परस्पर हित से आनंद भोगें कि आप हमको अपने अनंत परमानंद के भागी करें उस आनंद से हम लोगों को क्षण भी अलग न रखें सवीरम करवा वही आपकी सहायता से परम वीर्य जो सत्य विद्या उसको परस्पर परम पुरुषार्थ से प्राप्त हो तेजस्वी हे अनंत विद्या में भगवान आपकी कृपा दृष्टि से हम लोगों का पठन पाठन परम विद्यायुक्त हो तथा संसार में सबसे अधिक प्रकाशित हो और अन्योन्य प्रीति से परम वीर्य पराक्रम से निष्कंटक चक्रवर्ती राज्य हम भोगे हम सब नीतिमान सज्जन पुरुष हों और आप हम लोगों पर अत्यंत कृपा करें जिससे की हम लोग नाना पाखंड असत्य वेद विरुद्ध मतों को शीघ्र छोड़ के एक सत्य सनातन मतस्थ हो जिससे समस्त भाव के मूल जो पाखंड मत वे सब सद्या प्रमय को प्राप्त हों मां विषा वहाई और हे जगदीश्वर आपके सामर्थ्य से हम लोगों में परस्पर विद्वेश अर्थात अप्रिति न रहे जिससे हम लोग कभी परस्पर विद्वेश न करें किंतु सब तन मन धन विद्या इनको परस्पर सबके सुख उपकार में परम प्रीति से लगावे ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही हे भगवान तीन प्रकार के संताप जगत में है एक आध्यात्मिक शारीरिक जो ज्वर आदि पीड़ा होने से होता है दूसरा आदि भौतिक जो शत्रु सर्प व्याघ्र चौरादिकों से होता है तीसरा आदिदैविक जो मन इंद्रिय अग्नि वायु अतिवृष्टि अनावृष्टि अतिशीत अति उष्णता इत्यादि से होता है ये कृपा सागर आप इन तीनों तापों की शीघ्र निवृत्ति करें जिससे हम लोग अति आनंद में और आपकी अखंड उपासना में सदा रहे हे विश्वगुरु मुझको असत मिथ्या और अनित्य पदार्थ तथा असत काम से छुड़ा सत्य तथा नित्य पदार्थ और श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिर कर हे जगन सब दुखों से छुड़ा सब सुखों को प्राप्त कर हे प्रजापति प्रजापते सुप्रजयाशु ब्रह्मवर्चसन परमैश्वर्य संयोजय हे प्रजापते मुझको अच्छी प्रजापुत्रादि पुत्रादि हस्ती अश्व गवादि उत्तम पशु सर्वोत्कृष्ट विद्या और चक्रवर्ती राज्य आदि परमेश्वर्य जो स्थिर परम सुख कारक उसको शीघ्र प्राप्त करो हे परम वैद्य सर्व रोगात पृथक कृत्य नैरोग्यम दे सर्वथा मुझको सब रोगों से चुड़ा के परम नैरोग्य देव हे महाराजाधिराज जिससे मैं शुद्ध हो के आपकी सेवा में स्थिर हूँ हे न्यायाधीश कुकाम कुलोभ कुमोह भय शोक आलस्य ईर्ष्या द्वेष, प्रमाद विषय तृष्णा नैष्ठु अभिमान दुष्ट स्वभाव अविद्याभ्यो निवारये विरुद्धेश् उत्तमेश गुणेश् संस्था मम हे ईश्वर कुकाम, काम आदि पूर्वोक्त दुष्ट दोषों को कृपा से छुड़ाके श्रेष्ठ कामों में यतावत मुझको स्थिर करो मैं अत्यंत दीनों के यही मानता हूं कि मैं आप और आपकी आज्ञा से भिन्न पदार्थ में कभी प्रीति न करूं। हे प्राणपते, प्राणप्रिय, प्राण प्रिय प्राणजीवन, पिता प्राणाधार प्राण जीवन प्राण वाले आदि आप ही हो मेरा सहायक आपके बिना कोई नहीं है महाराजाधि राज जैसा सत्य न्याय युक्त अखंडित आपका राज्य है वैसा न्याय राज्य हम लोगों का, का भी आपकी और स्थिर हो आपके राज्य के अधिकारी किंग कर कृपा कटाक्ष से हमको शीघ्र ही कर हे न्यायप्रिय हमको भी न्यायप्रिय यथावत कर ये धर्म अधीश हमको धर्म में स्थिर रख हे करुणा में पिता जैसे माता और पिता अपने संतानों का पालन करते हैं वैसे ही आप हमारी पालना करो पदार्थ सह परस्पर नौ आप और हम लोग अवतु रक्षक हो सह परस्पर नौ आप और हम लोग भुनत्तु परमानंद का भोग करें सह परस्पर वीरियम परम वीर जो सत्य विद्या उसको करवा वही आपकी सहायता से परम पुरुषार्थ करके प्राप्त हो तेजस्विना पर, परम विद्यायुक्त तथा संसार में सबसे अधिक प्रकाशित नौ हम लोगों का अधितम पठन पाठन अस्तु हो मा विद्विषावाही हम लोगों में परस्पर विद्वेश अर्थात तो अप्रीति न रहे ओम हे भगवान कृपा सागर शांति ही आध्यात्मिक संताप की शांति कीजिये शांति ही आदि भौतिक संताप की शीघ्र निवृत्ति कीजिए, शांति ही आदि दैविक संताप की निवृत्ति कीजिए अन्वय हे सह सहनशीलेर नस्वतु सहन भुनक्त सहवीय करवावह नीतस्वी अस्तु मषाव ओम शांति ही शान्ति ही शांति शातिरस्त